श्रीमद गीता त्रयोदश अध्याय बत्तीसवें श्लोक तक कुछ विचार हो गया है जिसमें एक तीसरे श्लोक में कहा था अनादिवाद निर्गुणवाद परमात्मा यम अयम अव्यय शरीर अस्तुपिक न करोती न लिप्यते कहा था वो परमात्मा कार्य कोटि बने अथा अनादि है जो आदि वाला होता है कार्य होता है वही करता बनता है ये अध्यय है परमात्मा क्यों इसके आदि नहीं है अविनाशी है जिसका आदि रहो माने कार्य होता आदि वाला कारण आदि का वो विनाशी होता है ये अनादि होने से अव्यय है अनादि तो दूसरी बात वो गुणनाश से भी नाश होता है किसी का माने जो कार्य होगा अवय वाला होगा अवयनाश के द्वारा नाश हो जाता है कारण वाले का नाश होता है कार्य का अवयव द्वारा किसी का गुण के नाश के द्वारा भी नाश माना जाता है अंश एक अंश से चला गया ऐसा भी यहां नहीं है जो निर्गुण है परमात्मा इसलिए परमात्मा अध्यय है अविनाशी है कहा इसी शरीर में होता हुआ भी कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं होता न करोती न लिखते कहा शरीर अस्थ हो भी शरीर में है परमात्मा फिर भी कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं बनता क्यों शरीर से अतिरिक्त कर्ता भोगता मरे इंद्रियादि है बुद्धि आदि है ये यह है कर्ता भोक्ता परमात्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं है जो भाषता है अज्ञान में आश्रित होने से भाजता है अज्ञान काल जो भाष रहा है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। इनमें तादात करके अज्ञानी इसमें एकता करके बैठा हुआ है देहादी में इसलिए मैं करता हूं भोक्ता हूं मानता है वास्तव तो में आत्मा में नहीं है ये कहा था न करो तलिप्त कहा था एक श्लोक में शरीर स्त्री न करो न लिप्त कहा था दृष्टित्व दृष्ट धर्म शून्यत्व क्यों नहीं करता आत्मा आत्मा है दृश्य नहीं है कर्तृत्व भक्तृत्व दृश्य का धर्म है शरीर का धर्म है कुछ अंधकरण के हैं कई शरीर है वह जो कहा था न करो न भी कहा था क्यों ऐसा तो कहा दृष्टित्व दृष्टा है यह आत्मा दृष्टिधर्म शून्यत्व द्रष्टा होने से दृष्टिधर्व आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दृश्य के धर्म है सभी दृष्टा के नहीं है किंच करके इसको बोलना किंच ऐसा है इस शरीर में प्रकाश कर रहा है एक ही आत्मा सभी शरीरों को बोलते हैं एक अनाथ यथा प्रकाश इतक कृष्णम लोकवे रवि क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्णम प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश यति भारत प्रकाश यत्येक कृष्ण लोकमेम रवि क्षत्रम क्षत्रि तथा कृष्ण प्रकाश भारत मगर ये दृश्य नहीं है आत्मा दृष्टा है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो दृश्य में है शरीरादि में कर्ता बनना शरीरादि का धर्म भोक्ता बनना बुद्धि का धर्म बुद्धि की धर्म है वो ये क्या है ये दृष्टा है कैसे दृष्टा जैसे एक ही सूर्य पूरे लोग को प्रकाशित कर रहा है किंतु दृश्य से भिन्न है वो जो प्रकाशित हो रहा जो लोग है उसे भिन्न हो प्रकाशक है जिस प्रकार है इस प्रकार आत्मा पूरे शरीर को प्रकाश कर रहा है माने प्रकाश करने वाला प्रकाश्य जो वस्तु भिन्न होते हैं जो प्रकाश्य का धर्म जो होगा वो प्रकाश प्रकाशक में नहीं जाता इसके लिए दृष्टान्त है जो एक दृश्य सूर्य कहा था मैंने क्यों आत्मा दृष्टा है दृश्य नहीं है कहने के लिए दृश्य का धर्म दृष्टा में नहीं जा सकता इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं यथा मान जिस प्रकार एक रवि रवि माने सूर्य एक ही सूर्य कृष्णम लोकम एवं प्रकाशहिति का एक अकेला होता है वह संपूर्ण लोग को प्रकाश करता है भूभूव स्व तीन लोगों को प्रकाश कर रहा है एक ही सूर्य माने प्रकाशित तीन लोग होंगे प्रकाशक सूर्य होगा जिस प्रकार उसी प्रकार यहां भी वो आत्मा प्रकाशक है साक्षी है और ये प्रकाश्य है माने वो ज्ञाता है ज्ञान है सब जाने जाते हैं इसलिए इनका धर्म उसमें नहीं लग सकता ये कहा था पहले शरीर स्थिति कौन थे या न लिप्त करो थे न कहा यही बात है ये कहा जाए यथा एक रवि कृष्णम लोक कृष्णम इमं लोकम प्रकाशयती जैसे रवि है सूर्य है संपूर्ण ये तीनों लोगों को एक ही सूर्य प्रकाश करता है ठीक इस प्रकार क्षेत्रम मानी शरीरम चाहे थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारल शरीर हो तीनों शरीरों का क्षेत्रीय मानी क्षेत्र वाला जो आत्मा है तथा उसी प्रकार कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता, करता है मान शरीर को प्रकाश करता है तो वो प्रकाशक है और यह प्रकाश्य है प्रकाश्य का धर्म प्रकाश का नहीं होता इसलिए भी कौन कौनते न करोते कहा था एक तेस लोग एक कहा था इसलिए हम विस्तार कर दिया शरीर के धर्म आत्मधर्म नहीं है आत्मा पृथक है आत्मा वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है ऐसी कहाथा प्रकाश अवभाषि प्रकाश करता है भाष्य भाषण है काश्य तीर्थ हुआ धातु ही है यथा प्रकाश आई थी मैंने अवभाष आई थी एक, हा एक सन अकेला रहता हुआ सूर्य कृष्णम मैंने संपूर्णम लोकम लोकम एवं कहा संपूर्ण ये को प्रकाश करता है कौन रवि सूर्य सविता आदित्य उसको सविता बोलते हैं आदित्य बोलते हैं रवि बोलते हैं सूर्य बोलते हैं जितने बा, पर्यावाचक शब्द हैं जिस प्रकार एक ही सविता संपूर्ण लोगों को प्रकाश करता है ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार तद तद्वत्त उसी प्रकार समझ रहा है तथा तद्वत उसी प्रकार महाभूतादि तृप्तंतम जो दो श्लोकों में कहा था पहले चतुर्थ और पंचम में कहा था महाभूता अहंकारो बुद्धि इंद्रिया दशैक पंच चंद्रिय गोचरा इच्छा दिवस सुखम दुखम संगात चेतना धृति ये तत्पेना स्वीकार महाभूत अपचकृत तन्मात्र पंचभूत तन्मात्रा से लेकर धृति तक जो बताया था वहाँ क्षेत्रांश बताया था ये सबको प्रकाश करने वाला वही है एक ही आत्मा है कहा तथा ये कहना है महाभूतांत जो महाभूता ने अहंकार से लेकर के चेतना धृति तक कहा गया था क्षेत्र के वर्णन में जो बोला था चतुर्थ पंचम श्लोकों में इसी अध्याय में क्षेत्रम इस क्षेत्र इतने होते हैं महाभूत से लेकर के धृति तक जो कहा वही क्षेत्र अंश होता है ये शरीर होता है तो इस क्षेत्र को एक सन प्रकाश सूर्य जैसे एक ही एक होते हुए एक ही आत्मा प्रकाश करता है कहा यहां एक आसन प्रकाश है नहीं कहा मैंने क्षेत्रीय प्रकाश है नहीं परमात्मा क्षेत्र मैंने परमात्मा है वही प्रकाश करता है मैंने जानता है कहा नवि दृष्टांत हो तो सूर्य का ये दृष्टांत दिया जैसे सूर्य लोगों को पूरे संपूर्ण लोगों को प्रकाश करता है उसी प्रकार क्षेत्र बने परमात्मा है या वह है मैंने परम इसलिए कहा गया परमात्मा परम क्या है शरीर आज से उत्कृष्ट है पर है इसलिए परम विशेषण आत्मा का शरीर आदि से पृथक करने पर वो परमात्मा हो जाता है परम आत्मा परम आत्मा परमात्मा ऐसी स्थिति है रवि दृष्टान तो सूर्य का जो दृष्टांत दिया गया है इस श्लोक में यथा प्रकाश कृष्णम्लोक में रि दृष्टान है अत्र अश्विन श्लोक है आत्मा नया भवती है आत्मा भी दोनों के लिए होगा जैसे सूर्य दोनों के लिए होता है प्रकाश भी करता है यही रविवत शब्द क्षेत्र से एक आत्मा जैसे पूरे भूमंडल में एक ही सूर्य है कितना है और भूमंडल को प्रकाश करता है उसी प्रकार यहां भी पूरे शरीरों में एक ही आत्मा है और सभी शरीरों को प्रकाश करता है दोनों प्रकार के लिए सूर्य का दृष्टान्तर जैसे सूर्य एक ही है और संपूर्ण लोग को प्रकाश करता है अकेला होता हुआ ठीक इस प्रकार आत्मा अकेला है संपूर्ण शरीर जितने भी चराचर जगत हैं संपूर्ण में एक ही आत्मा है और उनको प्रकाश करता है दोनों अर्थ के लिए यहाँ सूर्य का दृष्टांत दिया गया सूर्य जैसे एक होता हुआ संपूर्ण लोग को प्रकाश करता है प्रकाश भी करने वाला एक भी है वो ठीक इस पर आत्मा भी एक है संपूर्ण शरीरों को प्रकाश करता है केवल एक शरीर नहीं जितने भी शरीर हैं सबको प्रकाश करने वाला वही आत्मा है एक कहा ठीक है वो कहते हैं दृष्टान्त ने विपक्षित अर्थात दृष्टांत दिया सूर्य का है ठीक है सूर्य का दृष्टांत है श्लोक में माने यहाँ देख दिखाने के आते हैं दृष्टा और दृश्य भिन्न होते हैं बात यह है अनादित्व निर्गत परमात्मा यम पे शरीरअस्तों भी कौन थे शरीर में स्थित होती है, है वो दृष्टा है वो दृश्य में आता न करोती न लिप्यती करना और फल भोगना दृश्य का काम दृष्टा का नहीं है ये कहा था दृष्टांत दृष्टान्त सूर्य का दृष्टांत दिया यहां तो यह आत्मा में क्या घटाना है दृष्टान्त है ना विवक्षितम अर्थ महा वहां के द्वारा कहने योग्य जो अर्थ विषय होगा आत्मा के विषय में वो कहते हैं रवि दृष्टान्त इत्यादि कहा सूर्य का जो दृष्टांत दिया गया था दो के लिए था एक होता हुआ सब भूमंडल को प्रकाश करता है कहा गया था ठीक इस प्रकार यहां पर आत्मा एक सारे शरीरों में एक ही आत्मा होता हुआ सबको प्रकाश करता है मानी साक्षी बात से जानता है ज्ञान रूप से प्रकाशित करता है वहां तो अपने प्रकाश है सूर्य का या प्रकाश में अपने साक्षी भाव से जानना जानना भी एक प्रकाश होता है जैसे पुस्तक का ज्ञान था जानने पर प्रकाशित हो गया पुस्तक किसके द्वारा ज्ञान के द्वारा आलोक में पुस्तक था ये जानकारी नहीं थी कौन पुस्तक है क्या है तो यह आलोक ये आलोक काम नहीं किया ज्ञान रूप आलोक काम करेगा या अमुक वस्तु है पहचानना ये भी प्रकाश नहीं यहां इस रूप से प्रकाश करेगा फोक्ष नहीं है सूर्य का प्रकाश जैसे प्रकाश यहां नहीं है जानकारी लेता है, है। एक होता है जानकारी करता है है। ठीक है हैं। अध्याय अध्यायार्थम सफलम ये त्रयोदश अध्याय जो चल रहा जो गीता को बहुत मार्विक अध्याय माना जाता है क्षेत्र चित्र के विवेचन इसी वह विशेष रूप से पहले छह अध्याय तत्व कम तो परार्थ का निर्पण करते रहे विशेषकर वही रहा क्षेत्र क्षेत्र के विवेचन विशेष किया ही नहीं और द्वितीय सर्ग में ष्ठ अध्याय से द्वादश अध्याय तक तत्पदार्थ का वर्णन में चले ये त्रयोदश अध्याय ऐसा रहा जो दोनों को विवरण करके पृथक किया गया ऐक्य नहीं पृथक किया गया विशेष है शरीर आदि से आत्मा के पृथक करने में सबसे उत्तम साधन त्रयदश अध्याय में बताया गया है अध्यायाथम फल सफल घोषणा फल के सहित अध्याय के हाँ। साथ जो त्रयोदश अध्याय इसके उपसंहार करते हैं हम समस्त इत्यादि भाषण कहा समस्त अध्याय उपसंहार अर्थों श्लोक संपूर्ण त्रयदश अध्याय जो है चल रहा है इसके इसके उपसंहार के लिए समापन के लिए आगे का श्लोक है एक श्लोक है ये कहना है सारांश यही है श्लोक में सारांश बता देंगे तो एक कहना है कहा ुषा भूता क्षत्रुषा भूत प्रकृतिमोक्ष क्षेत्र क्षेत्र जो ये दोनों का क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों का षष्टम है एवं इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार जो बताए गए तरीका है अंतरम मान बैलक्षण भेदम क्षेत्र भिन्न है क्षेत्र के भिन्न है अंतरम मान भिन्नम मान बैलक्षण विलक्षणता एक प्रकाशक है एक प्रकाश्य है ये जो एकता हो रही है के कारण है प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु में एकता होना मैं मनुष्य हूं मानना या ज्ञान का कार्य है क्यों विलक्षण है दोनों एक प्रकाश है एक प्रकाश्य है एक दृष्टा है एक दृश्य है और दृश्य के साथ तादात्मक दृश्य का धर्म का भी आरोप आरोप करना मैं करता हूं भोक्ता हूं मानना कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म क्षेत्र के है शरीर के हैं आत्मा के नहीं है शरीर के साथ में, में कर गया अहम तो यहां लाया उसके बाद उसके धर्म को अपने आरोप किया इसमें ज्ञान है इसको दूर करना है इस प्रकार पृथक करना है दोनों को जैसे हम सक्षीर नेर का विवेक करता है पृथक करता है इस प्रकार जिज्ञास को पृथक करना है क्षेत्र क्षेत्र जो क्षेत्र और क्षेत्र के दो पदार्थ हैं इन दोनों का इन्हीं का निरूपण हुआ है सारे उपनिषद आदि में जो भी चर्चा है दो की चर्चा है एक अनात्मा है आत्मा है एक ग्राही है, एक है ये त्याज्य है तो इतने लिए होता है क्षेत्र क्षेत्र के हो या दोनों का एवं मन इस प्रकार पूर्वक तो प्रकार से एक प्रकाशक है एक प्रकाश्य है इत्यादि भाव से अंतरम मने वैलक्षण भेदम वैलक्षण विलक्षणता दोनों की ज्ञान चक्षुषा ये विदुहु ज्ञान चक्षु के द्वारा जो जानते हैं ये चक्षु से नहीं देख सकते इनका भेद को तो क्षेत्र क्षेत्र की जो विलक्षणता है प्रकाशक और प्रकाश्य भाव दिखाई पड़ते हैं ज्ञान चक्षु के द्वारा ये विदु कहा हुआ है। जो जानते हैं ज्ञान चक्षु के द्वारा जो उपलब्ध करते हैं जानते हैं क्षेत्र क्षेत्र को जो विलक्षणता है और दूसरी बात और भी जानते हैं भूत और प्रकृति मोक्षम चाह भूतों के जो प्रकृति है भवंत इत भूतान जड़ चेतन पर सब सब भूत में आते हैं भवंत इत भूतान उनकी जो प्रकृति बने कारण क्या है अज्ञान अज्ञान से है सारा संसार बना हुआ आत्मा से संसार भास रहा है बात इतनी है जैसे रज्जू के ज्ञान से सर्प सर्ववासता है उस प्रकार अपना स्वरूप का ज्ञान से संसार भाष रहा है भूत प्रकृति मोक्ष में भूतों की जो प्रकृति है उसको मोक्ष करना माना अभाव प्राप्त करवाना ज्ञान काल में काल्पनिक वस्तु खो जाते हैं जो तो कारण का अभाव कर दिया जगत का कारण का अभाव ज्ञान के द्वारा तो नाश हो गया उसका अपने स्वरूप के ज्ञान से जैसे सूर्य के प्रकाश से अधरा नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जो जगत का कारण अज्ञान जो शरीर आदि में तादात्म्य कराने वाले शरीर आदि उत्पन्न कराने वाला न होता हुआ शरीर को दिखाने वाली जो दिखाने वाला ज्ञान था उसको नाश करता उसको मोक्ष करने वाले नाश कर देता जिसके द्वारा अपना स्वरूप ज्ञान के द्वारा भूताराम प्रकृति भूत प्रकृति तस्या मोक्ष उसका मोक्ष मान अभाव करना ज्ञान के द्वारा ये विधु हुई जो जानते हैं दो बातों को एक तो विलक्षणता को, को जानते हैं क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप के विलक्षणता ज्ञान चक्षु के द्वारा जानते हैं ये ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए सर्वचु नहीं होगा चक्षु सर्वच देखने के विषय में ज्ञान चक्षु प्राप्त कर जानते हैं विधु जानते हैं विध ज्ञानी धातु है भूत प्रकृति दूसरी बात भूतों की जो प्रकृति है ना जो संसार जो पैदा हो रहा भूत जो चराचर जगत अज्ञान की महिमा जैसे सर्प पैदा होना उस प्रकार है न होता हुआ पैदा होना देखना जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प बुद्धि हो जाना इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से संसार बुद्धि है यहां तो भूतों की प्रकृति अज्ञान है स्वरूपाज्ञान जो स्वरूप का ज्ञान है उसके कारण है सब उसका मोक्ष कर अभाव कर देना ज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा ये विदु जो जानते हैं ते परमा परम परमयांती ये लोग परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं हम ब्रह्माष्ट भाव को प्राप्त हो जाते हैं उस काल में हम जीवन नहीं रहेगा उनके जीवत तो समझ जीवत्व तो किसे आया था शरीर के माध्यम से था अंतग्रहण में ताजात्म से जीवत तो आया था अंतग्रहण गया उपाधि चली गई तो उपही भी चला गया स्वरूप रहा है ते परम या कहा यह लोग जो दो बातों को जानते हैं यह सारा अध्याय के सारंश से है तो क्षेत्र क्षेत्र के का जो विलक्षणता है ये जो ज्ञान चक्ष द्वारा जानते हैं और भूतों के प्रकृति मोक्ष अभाव करना था अब स्वरूप ज्ञान के द्वारा भूतों का प्रकृति अज्ञान है उसका नाश ये भी दूर जो जानते हैं के परम ज्ञान यात्रिक परमात्मा भाव को प्राप्त तो होते हैं वो मैं मनुष्य उन्हें कह सकता उसका आधार है अज्ञान है ही नहीं श्रमतः क्षेत्र क्षेत्र जो यथा व्याख्यात है और क्षेत्र क्षेत्र का जिस प्रकार इस अध्याय में व्याख्या हो गई है शुरू से लेकर अब तक वही करते रहते रहे तैतीस तक यही चलता रहा एकदम शरीरम कमते क्षेत्र में तिविधि ये ये तथ्य व्यक्ति क्षेत्र तद विध इत्यादि यहां से लेकर अभी तक वही चल क्षेत्र के और क्षेत्र के विवाह करते रहे शरीर आदि में तादात्म किसी तरह हट जाए इसके लिए विवेचन करते रहे क्षेत्र क्षेत्र और माना क्षेत्र क्षेत्र का यथा व्याख्या जिस प्रकार व्याख्या की गई इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के भारत में एवं माने मान्य प्रदर्शित तो प्रकार है एवं अर्थ दिखाई गई जो पूर्वोक्त प्रकार हैं जिस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र का विभाग दिखाया अंतरम इतर इतर विलक्षण का अंतरम का अर्थ क्या है एक दूसरे पर विलक्षणता है एक प्रकाश रूप है एक प्रकाश रूप है ज्ञान स्वरूप है अज्ञान स्वरूप है स्थिति है अंतरम का अर्था इतर इधर वैलक्षण परस्पर विलक्षणता है दोनों में क्षेत्र क्षेत्र के विलक्षण विशेषम का इतर इधर विलक्षण से विशेषता है विलक्षणता एक प्रकार एक दृष्टा है तो दृश्य है एक प्रकाश है एक प्रकाश है इत्यादि ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा ही जानना होगा उसको यह विलक्षणता ज्ञान रूपी चक्षुष है ज्ञान कैसा ज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश जनितम ज्ञानम यही है ज्ञान चक्षा आत्म प्रत्ययकम आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान को ज्ञान कहा गया वो रूपी चक्षु चाहिए ऐसा ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए कहे शास्त्र के अनुसार जो आचार्य ने बता दिया उसके बाद जो ज्ञान होगा ये चाहिए स्वतः ज्ञान तो भनुष्य ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है अज्ञान है तो ज्ञान चक्षु ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्र शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम ज्ञानम यही होगा आत्म प्रत्येक कर... आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान कैसे ज्ञान हाँ शरीर को विषय करने वाला ज्ञान को ज्ञान चक्षु में ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं होगा ज्ञान ज्ञानम एवं चक्षु ज्ञान चक्षु कर्मधार समास होगा ज्ञान ही चक्षु है यह ज्ञान अलग चक्षु अलग नहीं है कर्मधारी कर्मधार समासनों में तेरह ज्ञान चक्षुषास्त्र शास्त्र आचार्य के प्रश्न उपदेश के पश्चात जो ज्ञान होगा आपको आचार्य उपदेश तत्व आदि उपदेश करेंगे शास्त्र के माध्यम से तो ऐसे उपदेश के माध्यम से जो ज्ञान होगा अपने शरीर को पृथक करके ज्ञान होगा ऐसे ज्ञान ज्ञान जो रूपी जो चक्षु जिसके पास होगा तेरा उस ज्ञान चक्षु के द्वारा तेरा ज्ञान चक्षुषा जो तो एक विधु आगे क्रियापद आगे है जो लोग जानते हैं ज्ञान चक्षु के बाद से जो समझते हैं किसका ये अंतर विक विल को जानते हैं ज्ञान चक्षुगढ़ क्षेत्र अंश अलग है क्षेत्र क्या अलग है जो भेद को जानते हैं जो लोग ज्ञान चक्षु हो गया आगे भूत और प्रकृति दूसरी बात ये भी जानते हैं भूतों की जो प्रकृति है महतत्व से लेकर के फूल जगत तक जितने भूत हैं ये सब शिक्षे भूतों की जो प्रकृति बने ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान ये भूतों की प्रकृति है मोक्ष उसके मोक्ष माना अभाव करना ज्ञान के द्वारा नाश करना उसका कैसे सर्प का जो ज्ञान मितया ज्ञान था रज्जु ज्ञान से नाश हो गया वो यथार्थ ज्ञान है रज्जु का ज्ञान और सर्प ज्ञान भ्रम है वो वित्त ज्ञान है नाश हो जाता है इस पर अपना स्वरूप का जब ज्ञान होगा तो अज्ञान नाश ये भूतों की प्रकृति अज्ञान है उसका नाश माने भूत प्रकृति मोक्ष में क्या करना कहते हैं समास है भूतान प्रकृति अविद्या अविद्यालक्षण भूतों की जो प्रकृति माने अविद्या जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अविद्या स्वरूपा यही है अव्यक्ता क्या है जिसको अव्यक्त शब्द से कहा जाता है अव्यक्त शब्द कहा जाता है यही है भूतों की प्रकृति तस्या मान उस भूतों की प्रकृति का तस्या भूत प्रकृति वो जो भूतों की प्रकृति है अज्ञान अव्यक्ता कहते हैं अविद्या बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं जिसकी इत्यादि मोक्षण मैं अभाव मैंने मोक्ष करना मैंने क्या है अभाव प्राप्त करवाना उसका इस प्रकार माने दोनों के ज्ञान के माध्यम से बैलक्षण के माध्यम से उसका अभाव प्राप्त करना ये विदु ये दो बातों को जो जानते हैं एक तो यही है क्षेत्र एवं अंतर्म ज्ञान ये विदु ज्ञान चक्षुष द्वारा बैलक्षण जानते हैं दूसरी बात भूतों की प्रकृति के मोक्ष बने अभाव प्राप्त करवाना जो जानते हैं ये दो बातों को जो जानते हैं ये विदु हमारी विजानंदी विशेषण जानती विजानी विद्ज्ञानी तो धातु है वो लटल प्रथम बहुवचन है विजानी भाई फिर ते या परम पदवन ते विदुर ते परम है ये विदुर यादूर ते परम कहा पर कहा पर, पर को प्राप्त होंगे बोलते हुआ। परम दृप्तियां वह ज्ञानती या गंती वो जाते हमारे प्राप्त करते हैं किसको ये लोग उसको प्राप्त करते परम माने परमात्म तत्व परमात्मा तत्व तो को प्राप्त करेंगे जीवत्व तो को समापन करके परमात्मा पहुंचेंगे परमात्मा तत्व तो तो ब्रह्म परमात्मा तत्व तो ब्रह्म ही है ना पुनर्देह में आ जाते थे इस ग्रहण नहीं करते यह अर्थ है देह का आदान ग्रहण नहीं करते देह का कर धारण नहीं करते पुनः यह अर्थ इसका यही अर्थ है कहा ठीक है वो हैं विशेषण दोनों में जो तो विशेषण लगाया क्या है क्षेत्र अंतरमान बैलक्षण बोला हुआ है बैलक्षण विशेषम भाष्य में लिख दिया अंतरम का तो विशेष क्या है यहां दोनों में एक कूटस्थ है द्रिलेप है असंग है कौटस्थ्य एक बार कौटस्थ्य है क्या इसमें आत्मा में क्षेत्रज्ञ में कौटस्थ्य है और दूसरे में परिमाणादि लक्षण परिमाण परिमाण माया बिगड़ते बिगड़ते यहां तक शरीर तक आ गए महत्व तो अहंकार पंचतर मात्रा इत्यादि होते होते यहां तक पहुंची है। जो परिणाम है एक विलक्षणता देखा एक कुटस्थ है और एक परिणाम है। परिणाम एक का परिणाम होता है एक निर्णय रहता है ये दोनों को विलक्षणता इस प्रकार से जानना है क्षेत्र और क्षेत्र के का जो मूल में जो कहा था अंतरम कहा था, भेद उसका भाष्यकार ने कर दिया था इतर इतर विलक्षण विशेष कहा वो विशेषकार है क्या विशेषता है एक में कुटस्थ है कुटस्थता है कौटस्थ्य है और एक में परिणाम है क्षेत्र में परिणाम है और क्षेत्र में कौटस्थ है पर तदेव अमात्वादिष्टया क्षेत्र क्षेत्र या था विज्ञानवत सर्वर्थ निवृत्त परिपूर्ण परमानद आविर्भावक्षण पुरुषा सिद्धि सिद्धम ये सिद्धवत चेत्र चेत्र देखो अभी वेक्षण ता जान्य गिले अमात अदमित्व अहिंसा क्षात्र अहिंसा आचार्योपास सब 20 गुण चाहिए जब तक 20 गुण नहीं ला पाएंगे होने वाला विलक्षण तो समझेगा ही नहीं वो विलक्षण जाएगा ये सब बातें हैं ये कह रहे तदेवं अमानित्वादी उसमें निष्ठा होनी चाहिए अमानित्वादी जो गुण बताया था पहले अमानित्व अदम्य तुम अहिंसा छाधरा आचार्य उपासन शौचम इत्यादि करके कहा क्षेत्र छत्र के अर्थात विज्ञान इस साधन के द्वारा अमानित्वादी साधन के द्वारा ही क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान होगा जानकारी होगी जिसको क्षेत्र क्षेत्र का को विवाह कोई कर सकता है जो अमानित धर्म जिसके पास हो। है। जो धर्म बताए गए थे साधन बताए थे ये क्षेत्र क्षेत्र विभाग करने के सामर्थ्य उसी से आना है तदेव अमानित्वादी लक्ष्य निष्ठ तया का वही जो निष्ठा हो जिनकी जो अर्जन करते हो का उस रूप से क्षेत्र क्षेत्र के यथवाद विज्ञान जो अमानित्वि धर्म के बल से क्षेत्र क्षेत्र के यथार्थ विज्ञान वाला जो व्यक्ति हो गया होगा ये क्षेत्र है मैं क्षेत्रीय हूं ये प्रकाशक हूं या प्रकाश्य है ऐसे भाव में जो पहुंचा होगा जो अमानित्वादी साधन को अनुषान करके पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा सर्व अनिवृत्ति उस व्यक्ति के सारे अनर्थों की निवृत्ति होगी जन्म ही निवृत्त हो गया तो अनर्थ होने वाला है दुखादि होने वाला ही नहीं है संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति के माध्यम से वो व्यक्ति जो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को समझता हो अमानित्वि साधन अपनाया हो तभी समझेगा तो उसके क्या होगा तो कहा सर्व अनर्थ व्यक्तियां परिपूर्ण परमानता आविर्भाव लक्षण पुरुषार्थ उसका तो परिपूर्ण जो परमान्व भाव था ना परमान्व स्वरूप था यह स्वरूप पुरुषार्थ की स्थिति होगी इसका स्वरूप तो ही था परिपूर्ण परमानंद स्वरूप था कि अज्ञान के कारण देहादि में आत्मबुद्धि करके परिच्छि तो हो गया परिपूर्ण कथान ये परिछनत्व और आनंद के साथ में दुखित्व तो अपने स्वरूप उपलब्ध करता है जैसे कोई बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया कहते हैं स्वस्थ होना क्या है पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है दवाई दारू करके जैसे पहले था वैसे हो जाता है ऐसे यहां भी है स्वरूप इसका परिपूर्ण परमाणु स्वरूप ही है पहले यही था उस, उसी को उपलब्ध करेगा बाद तो में किसके द्वारा इन साधनों के माध्यम से जैसे दवाई के रूपी साधन से वस्था को प्राप्त करता है स्वास्थ्य लाभ हो गया बोलते हैं यहां भी स्वास्थ्य लाभ हो जाता है अपने स्वरूप में पहुंचता है स्वरूप का ख्याल आ जाता है उसको स्वरूप तो था प्रतिबंधक था दूसरे की तरह दबा हुआ था उस काल में जैसे रोगी के अपना स्वरूप तो नाश नहीं हुआ ना रोगी का किंतु तो प्रतिबंधक आ गया इसलिए दुख आदि आने लगे दुखी दुखित्व तो आदि आ गया था रोग के कारण उसकी निवृत्ति हो गई यहां भी जो था अज्ञान रूपी जो रोग लग गया था उसके निवृत्ति हो गए अपने स्वरूप तो उसका ही है स्वरूप प्राप्त नहीं करता अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं प्राप्ति की प्राप्ति है प्राप्त ही है प्रतिबंधक हटाया अमानित्वादी साधन के द्वारा देह में आत्मबुद्धि थी प्रतिबंधक वही था उसको हटा दिया यही काम जैसे रोगों से क्या किया जाता है रोगों की दवाई से रोगों की निवृत्ति की जाती है आत्मा की उपलब्धि कुछ नहीं आत्मा तो हाई है पहले से शरीर तो हई है इस प्रकार ने यह यही बताया था तद एवं अमानित्वादी अमानित्वादी साधन बताया गया था उसमें निष्ठा रखना मैंने उसको करना उसके माध्यम से क्षेत्र क्षेत्र के यथात्म विज्ञान उन्हीं साधनों के माध्यम से क्षेत्र क्षेत्र के यथार्थ विज्ञान वाला जो व्यक्ति हो गया है यथार्थ विज्ञान वाला हो गया जो व्यक्ति उसका सर्व अनर्थ निवृत्ति संपूर्ण अनर्थों में निवृत्ति होना है वो ज्ञान से वो चेत्र चेत्र तो क्या होगा क्षेत्र से विभाग समझा तो अर्थात क्या क्षेत्र के साथ में तादात्म्य करके क्षेत्र के संसार की प्राप्ति अनर्थों की प्राप्ति कर रहा था शरीर में एकता करके शरीर के धर्म को लेकर के अपने दुखी हो रहा था उसकी निवृत्ति होगी ज्ञान से परिपूर्ण परमानंद आविर्भाव हो जाता उस काल में मान मानी उत्पत्ति नहीं आविर्भाव जैसे छिपा हुआ घड़ा अधेर में घड़ा छिपा हुआ होता है प्रकाश से आविर्भव प्रकाश प्राप्त मान उपलब्ध होता है उत्पत्ति नहीं घटे वहां अधेर में घटता था ही वहां क्यों तो दिखाई नहीं देता था प्रकाश के कारण आविर्भाव हो गया ठीक है इस प्रकार यहां भी आविर्भाव जो अपना स्वरूप था परिपूर्ण परमानंद स्वरूप था उसी का आविर्भाव उसको हो जाता है ठीक है लक्ष्मण पुरुषार्थ सिद्धि एक परम पुरुषार्थ है अपना स्वरूप की उपलब्धि होना परम पुरुषार्थ है इसकी सिद्धि होती है सिद्धि सिद्धम यह सिद्ध हुआ एक हाँ। अब चतुर्दश अध्याय आरम्भ होना है इसके लिए पूर्व में कहा था क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधि परतरसवा का यावत संजाय दे किंचित सत्वम थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधि परतरसवा जो कुछ भी संसार में वस्तु होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से होते हैं कहा गया था क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से सारा संसार की वस्तु होते हैं यावत यावत्त किंचितंचित श्लोक से कहा था एक छब्बीस श्लोक में कहा था सर्वम उत्पत्तिमान जो भी उत्पन्न होते हैं जो वस्तु संसार में क्षेत्र क्षेत्र उत्पत्ति कहा था उत्पत्ति भी उत्तम ये कहा था पहले तत्क ये क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से होना माने जड़ चैतन की तादाद में होने पर यह सब होता है ये कहना है सारे संसार तत्क वो कैसे किस प्रकार की थी तत्प्रदर्शनार्थम उसी को दिखाना है यहां क्षेत्र क्षेत्र के समय से सब वस्तु होते हैं कहने के लिए इसलिए परम भूया इत्यादि बाकी आ रहे हैं आगे चतुर्थ आदि कहा अच्छा पहले तो ठीक है देखने की क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से सर्वोत्पत्ति निमित्तम अज्ञातम ज्ञापित कहते क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है ये सब संपूर्ण उत्पत्ति का निमित्त है किंतु अज्ञात है वो जाना नहीं कैसे क्षेत्र मतलब के संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है कहा वो अज्ञात वस्तु है वो उस संयोग अज्ञात है कैसे संबंध होता है इन दोनों का उसको ज्ञाप है तो उसको ज्ञान कराने के लिए अध्यायंतरम अवधारण चतुर्दश अध्याय का आरंभ करते हुए अध्याय उत्थाप्य उत्थापक रूप रूपां संगति ये दोनों अध्यायों का त्रयोदश अध्याय चतुर्दश अध्याय का एक उत्थापक और उत्थाप्यक आप समुदाय कहते हैं माने पहले कह दिया था छब्बीस ये कहा था यावत यावत खत्म जाए थे किंचित जंगलों में कहा था क्षेत्र छत्र यहाँ पर जाने जिज्ञासा हो रही है उत्थाप्य जिज्ञासा बन गई क्या है वो संयोग क्या है दोनों का तो इसमें बताया जाएगा संयोग कैसा है उठाप उत्थाप्य समुदाय कहा इसलिए कहा सर्वम उत्पत्त्यमान क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तो उत्पत्ते तो उत्तम जो कुछ भी उत्पत्तिमान वस्तु है जो उत्पन्न होते हैं संसार में कोई भी वस्तु चाहे जड़ चेतन जो भी हो रहे चेत्र चेत्र हो क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से उत्पन्न होते कहा पूर्व में तथम वो कैसे किस प्रकार होता है क्षेत्र संयोग कैसे होगा तत्परद्रर्थम उसी को दिखाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए परम भूया इत्यादि कहा परम भूया इत्यादि आगे श्लोक आने वाला है फिर मैं आपको वही बातें बताऊंगा दोबारा बताऊंगा बोला जा रहे भगवान कृष्ण अथवा इस अध्याय का आरंभ दूसरे प्रकार से ईश्वर परतंत्रोर क्षेत्र क्षेत्र को जगकार न तो संख्या स्वतंत्र प्रकृति गुणेश उक्तम कस्म गुणे कथम संग के बा गुण कथम बात बदनंति गुणे वैसे मोक्षण कथम सूक्त लक्ष्मण वक्तव्यम अर्थम चि ये परम हुई है इसलिए आरंभ करना चाहते हैं क्या है अथवा मानना है ईश्वर के द्वारा परतंत्र जो क्षेत्र क्षेत्र के होंगे पराधीन क्षेत्र क्षेत्र जगत का तो उसमें है सांख्यों को जो होता स्वतंत्र नहीं है उन्होंने क्षेत्र को प्रधान को स्वतंत्र माणा है जगत का में ऐसा नहीं परतंत्र जगत के कारण क्षेत्र और क्षेत्र के में है तो, तो अथवा ईश्वर परतंत्र ईश्वर के द्वारा तो परतंत्र है दोनों क्षेत्र क्षेत्र के हो क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों ईश्वर के अधीन है ये दोनों जगत का इसमें तो इस इसमें इस आता है ईश्वर पराधीन जो क्षेत्र क्षेत्र के उनमें जगत का कारण है न तो सांख्य आना वह स्वतंत्र हो क्षेत्र क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है सांख्यों ने जैसे स्वतंत्र माना है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र भोक्ता ऐसा मान लिया उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना होगा और पुरुष को स्वतंत्र भोक्ता ऐसे नहीं है दोनों ईश्वर के अधीन होकर के जगत के कारण बनते हैं दोनों स्वतंत्र नहीं ये वेदांत मत में ईश्वर के अधीन मानते हैं माया अधिकिणा प्रकृति स्वयं ससराधर ईश्वर के अधीन प्रकृति माना है नवोप्याय में इसके लिए तो ये पुरुष कैसे प्रकृतिस्थ हो जाता है प्रकृति में स्थित कैसे होगा पुरुष आप प्रकृतिस्थ हो होते बोल के आय तरह तो सत्यायन तो पुरुष प्रकृति में स्थित पुरुष गुणों को भोग करता है विषयों को भोग करता है कहा हुआ है प्रकृति में तादात्म करने वाला तो प्रकृतिस्थ कैसे होगा पुरुष एक प्रश्न होगा दूसरा प्रश्न गुण में आसक्ति कैसे होगी मैंने विषयों में आसक्ति इसमें कैसे हो सकती है तत्क तीनों गुणों के जो कार्य में जो आसक्ति है, है। स्वरूप में आसक्ति इत्यादि है गुणसंघ गुणेश संसार काल में उत्तम कारण गुणसंगो से सदस्य बोल के आए त्रयश अध्याय में किसको पुरुष और प्रकृति स्थिति जो पुरुष प्रकृति में स्थित है अज्ञान में बैठा हुआ है तादाब में तिहादि में तादाद बैठा है भूमते प्रकृति जान गुणान प्रकृतिजन्य गुणों को भोग करता है मैंने विश्व को भोग करता है कारम गुण सौघ्य इससे सद असद योनी में जाने का कारण क्या है गुणों के साथ संपर्क होना गुणों के अधीन हो जाना तभी सद असद योनि में पहुंचना होता है ये कहा था तो प्रकृतित्व तो कैसे होता है वो प्रकृति तो बोल दिया प्रकृति व्यवस्थित पुरुष कैसे बनेगा पुरुष एक प्रश्न दूसरा होगा गुणेश्व संघ कैसे संग होगा गुण के साथ गुणेश संसार कारण तो उत्तम तो प्रकृत पुरुष भूते प्रकृत कारण गुण संग बोला है उसी श्लोक में सदसदियों जन्म में क्या कारण गुण कारण है ये कहा था गुणेश संसार कारण तो गुणों में जो तो संग है संसार के कारण का त्रयोदश अध्याय में गुणे कथम संग प्रश्न किस गुण में कैसा संग होगा सत्तोजतम तीन गुण है किस गुण में कैसा संग बनेगा आसक्ति कैसे बनेगी ये दूसरा प्रश्न है गुणों में संग कैसे और किस गुण में कैसे संग तीन केवा गुणा गुण कौन है ये प्रश्न है अभी गुण तो बताया नहीं अभी तक गुण कौन है उनमें आसक्ति कैसे होती है प्रकृति तो पुरुष कैसे होता है कथम बा बदलती कैसे बांधते हैं गुणी बाह ही दे बोला हुआ है तो कैसे बांधते हैं ये गुण संसार में कैसे डालते हैं इसको पुरुष को गुणे वेशक्षण प्रथम गुणों से मुक्ता कैसे होना है कैसे किस प्रकार होगा मुक्त मुक्त से लक्षण हम बढ़ता और मुक, मुक्त पुरुष का लक्षण भी कहना चाहिए माने पांच प्रश्न है यहां ये चतुर्दश से आयु में पांचों प्रश्नों का हल करना है माने जिज्ञास के मन में भावना आएगी प्रकृतित्व तो कैसे बनता है गुण में संघ कैसे होता है किस गुण में कैसे संग बदाए और गुण कौन है और कथम बदनाती कैसे बांधते हैं इस क्षेत्र को गुण कैसे बांधते हैं बंधन में कैसे पड़ता है और गुणों से मोक्ष कैसे हो रहा किस प्रकार हो पाएगा बंधन कैसे काटेगा का, गुणों को बंधन का और मुक्त पुरुष के लक्षण भी कहना चाहिए जो कि साधकों के लिए उत्साहित हो जाए कि क्या सब भी वहां पहुंचे इसको लेकर के ये शत्रु तथ्य चतुर्दश अध आरंभ होता है ये कहा हुआ सर्व उत्पतिमा क्षेत्र क्षेत्र समुद्रत उत्पद्यते तो जितने भी उत्पतिमा जगत है क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से उत्पन्न होते हैं कहा था तत्क कह वो कैसे होता है तत्प्रदर्शनाथम उसको प्रदर्शन दिखाना है चतुर्दशा इसलिए परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्यते हैं कहा परम भूय प्रवक्षा इत्यादि अध्याय आरंभ होता है कहा अथवा श्वर परतंत्र यो क्षेत्र क्षेत्र छत्रो जगत कारण तुम अथवा ईश्वर के जो पराध इसमें हैं क्षेत्र क्षेत्र के दोनों जगत के कारण हैं न तो सांख्या में स्वतंत्र जैसे सांख्य लोग मानते हैं काफिल सांख्य मानते हैं स्वतंत्र है, है प्रधान जगत की उत्पत्ति में ये कहना उस प्रकार या नहीं है यही इसके लिए भी चतुर्दश अध्याय का आरंभ करता है दूसरी बात यह है ये पुरुष कैसे प्रकृति होगा तो पुरुष प्रकृति भूमते प्रकृतियान गुणान कारण गुण संगोषयश अध्याय बोल क्या है तो, तो प्रकृति में स्थित कैसे होता है प्रकाशक प्रकाशक के साथ ताजा कैसे कर जाता है तो हमारे देह के साथ ताजा तव तो कैसे होता है इसका प्रकृतिस्थ कैसे बनता है ये भी यहां विचार करना है चतुर्दश अध्याय में गुणेशसंग कहा कहता कारण गुण संशोष्य सदसत योन जन्म सु कहा हुआ था पुरुष प्रकृति भूंगते प्रकृति गुणान कारण गुण संकोष सदसद जीवन जन्मसु तो इसके सदसद योन में जाना है इस यौन में जाने के कारण या गुण के साथ आ सकती ये कहा था वो कैसे संघ बनता है इस पुरुष का क्षेत्र के कहा और कश्मीर गुणे कथम संग तीन गुण माने जाते हैं सत्वर दस नंबर तीन में किस गुण में किसका कैसी प्रकार का संग होगा ये भी बताना है यहाँ और केवा गुणा गुण कौन है पहले तो प्रश्न ये आएगा किसको गुण कहा जाए यहाँ नैया एक गुण अलग प्रकार के मानते हैं यहाँ के गुण अलग प्रकार के हैं व्याकरण के गुण अलग प्रकार के हैं अध्यम गुण सूत्र वहां बोलता है नैया कहते हैं सब दस परसादी में जाते हैं वो चौबीस गुण है उनके यहाँ तो केवा गुण कौन गुण है मान गुण शब्द पारिभाषिक शब्द है सर्वत्र मान्यता नहीं गुण का एक ही अर्थ नहीं आता जब नहीं न्याय पड़ेंगे तो चौबीस गुण के तरफ जाती बुद्धि और व्याकरण बढ़ेंगे अ ए ओ बस गुण यही होते हैं अरे गुण अकार, अकार, अकार, अकार, अकार एक वोकार ये गुण माने जाते हैं वहां उस ग्रंथ को पढ़ते उसको गुण समझ रहा होगा और वेदांत तो पढ़ते समय में सत्तव रजस्तम को गुण समझना होगा गुण पारिभाषिक के केवा गुण गुण कौन है यह प्रश्न है और कथम बात यह वगन वो जो गुण तीन गुण कहा वो कैसे बांधते हैं आत्मा को बंधन में कैसे डालते हैं गुण व्यस्त से मोक्षण कथम गुणों से मुक्त कैसे हो पाएगा आत्मा और कथम से आप मुक्त से लक्षण मुक्त पुरुष का लक्षण भी कहना चाहिए पांच बातें इसमें है ये पांच बातों को लेकर के इसका समाधान करते हुए चतुर्दश अध्याय चलता है अंत में मुक्त पुरुष का लक्षण आएगा यहाँ ये सब बातें हैं ये हम इसके लिए भी आई है एक तो सांख्यों के समान नहीं मानना स्वतंत्र नहीं है मान पुरुष को प्रकृति बनाने में स्वतंत्र नहीं एक बात मान स्वतंत्र क्षेत्र क्षेत्र के स्वतंत्र होकर के जगत के कारण नहीं बनते पराधीन है ईश्वर के पराधीन होकर के करते हैं यह मानना है सांख्यों के जैसा नहीं एक बात है दूसरी बात ये पांच प्रश्न है तो इसके लिए आरंभ चतुर्दश अध कहा हुआ है ठीक कहा अध्याय अध्याय आरंभ अन्य प्रकार प्रकार से से एक तो, एक तो हो गया क्षेत्र के तो, कहा था अध्यों के, के जैसा नहीं समझना यहां ईश्वर के पराधीन है क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों उसका ईश्वर पराधीन जो क्षेत्र क्षेत्र उनके द्वारा जगत की सृष्टि अधिक कार्य होता है कहा यही कहना है यहाँ अथवा करके बोला था उसी का अधिन तदेव तुम जो ईश्वर के अधीन होकर ही क्षेत्र क्षेत्र के जगत के कारण होते कहना है उसी कहने अनुपस्ती कहाश्वर इत्यादि शब्द ईश्वर पर यो क्षेत्र क्षेत्र के और जगत कारण तुम ईश्वर के जो अधीन है क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों उसी में जगत कारणता है न तो सांख्यान भी वह स्वतंत्र भी हो जैसे सांख्यो में स्वतंत्र मानते हैं पुरुष को भी स्वतंत्र प्रकृति को स्वतंत्र ऐसा एक भोक्तृत्व बो, तो एकमा कर्तृत्व ऐसा तो नहीं विषय को लेकर कहना है चतुर्दश अध्याय में और प्रकृतित्व गुण संघ इत्यादि कहा हुआ है ठीक है कहते हैं प्रकृतित्व पुरुष प्रकृतिया सा ऐ क्या प्रकृति कैसे बना है पुरुष अप्रकृत हुई भूंग प्रकृतिया गुणान कहा थाय में प्रकृति में स्थित कैसे होगा पुरुष तो कहते प्रकृति मान क्या है पुरुष प्रकृति प्रकृतित्व होना प्र, प्रकृति में स्थित हो जाना पुरुष का क्या है प्रकृति क्या प्रकृति के साथ एकता कर जाना अध्यास आरोप करना रा। शरीर आदि के साथ आरोप करना मैं मनुष्य हूं इत्यादि बुद्धि करना है तस्वीर गुणेश शब्दादि विषय शु संघो जो प्रकृति के साथ एकात्मता कर ली उसी के गुण में शब्दादि विषय में आसक्ति होती है गुणेशु संघ गुण ये शब्दादि आकार से परिणत गुण है उनमें आसक्ति हो जाती विषय की आसक्ति देह में तादाद में हो गई अज्ञान के साथ प्रकृति के साथ उसके बात विषयों की आसक्ति यही है गुण प्रसंग बने यही है तसै बने उसी का होगा जो ऐक्याध्यास नहीं आता ऐक्याभ्यास होगा जिसका उसी कोई ही शब्द आदि विषय गुण बने शब्दादि विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि विषय हैं उन्हीं में संघो बने अभिनिवेश आसक्ति ए, इरम में भूयात इत्यादि आसक्ति हो जाती है का। शर्ण विराम आकांक्षा छह प्रकार जाने की आकांक्षा जिज्ञासा जानने की इच्छा है प्रकृति तो कैसे गुणों में संग कैसे और की, की गुणों में कैसे संग होता है तीन गुणों में से शतुगुण में कैसे संग होगा रजुगुण में कैसे संग होगा तम गुण में कैसे संग होगा केवा गुण होगा, गुण, के गुण कौन है कथम बातें बदनंती कैसे बांधते हैं गुण जी जी आत्मा को से से द्वारा माध्यम मुक्त कैसे होगा जीवात्मा और मुक्त से लक्षण मुक्त का लक्षण आकांक्षा प्रकार की जिज्ञासा है यहाँ इसको निक्षिप इसको रख करके तद उत्तरत्व उसी आकांक्षा के उत्तर रूप जो, जो प्रश्न हुए यहाँ प्रश्न रखा गया उसके उत्तर रूप से अध्याय आरम्भ है अध्याय के चतुर्थ से अध्याय का, का आरंभ करने पर पूर्वपूर्वाध्याय संबंध पूर्व अध्याय पूर्व के समान जैसे जैसे पूर्व अध्याय को संबंध होता है संबंध ही उत्थ्य उत्थ तो संबंध है उत्थप अध्याय उत्थ्य है एक कस्या संबेक कस्ुे कथम संग्रह इदी के वाला गुणा कथं ते बदन गुणेभ्य मोक्षण कथम मुक्त लक्षण कर्तव्य व्यय पूर्वोत्ते अर्थेन अध्याय समुच्चयात्र चकार चकार भी दिया है मैंने वक्तव्य तो अर्थम चाषण चकार है चकार पूर्वोक्न अर्थन पूर्व के जो विषय है पूर्वाध्याय का पूर्वोत्त्याय विषय क्या है ये गुण में संघ कैसे है प्रकृति कैसे इत्यादि का अर्थेन अध्याय समुचया था पूरे अध्याय का समुच्चय छह प्रश्नों में है इसलिए है इसलिए चकार दिया गया कहा परम भूय प्रवक्षा कह व आगत आश यह श्लोक हैूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमजा मुनय सर्वे परां सिद्धिमृत गूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमोत्तम यज्ञा मुनय सर्वे परिदी वो य परम प्रवक्षामि कहते हैं फिर पुनः परम उत्तम ज्ञानम प्रवक्षा परम विशेषण ज्ञानमोत्तम ले जाए परम ज्ञानम ज्ञा ज्ञान उत्तम ज्ञा ज्ञान साधना नाम या ज्ञान शब्द के ज्ञान के साधम उत्तम साधन बताऊँ का करना चाहिए माने ज्ञायते अन्य ज्ञानम जिस साधन से जाना जाता है उसको ज्ञान कहा लूट प्रत्यय यदि करेंगे कारक में तो ज्ञान का ज्ञान के साधन यदि भाव में करेंगे ज्ञान माने जानकारी लूट प्रत्यय हुए भाव में भी होता है कर्ण में भी होता है यदि करण कारक में करते ज्ञायते अन्य ज्ञानम करेंगे तो साधन में जाना है जानने का साधन जो अमान्यवादी साधन जो त्रयोदश अध्याय बताया हुआ है ज्ञान के साधन यहां भी बताऊंगा बोलते जैसे त्रयोदश अध्याय बताया यहां बताऊंगा ज्ञान वाणी जान ज्ञान के साधन मैं साधन बताऊंगा ये कहना है प्रवक्षामि प्रकृष्ठ न प्रवक्षामि विशेष रूप से कहूंगा भगवान प्रतिज्ञा करते हैं ज्ञानान परम, उत्तमां है। परम उत्तम ज्ञानम करते परम अतिशय श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान के साधन बताऊंगा ये भगवान ने प्रतिज्ञा की यश ज्ञातवा मन य साधन प्राप्त करता है यहाँ जिस साधन को प्राप्त करके ज्ञान के साधन प्राप्त कर सर्वे बुनाया सारे के सारे मुनि माने सन्यासी पिलो तो के श्व पित्ते आदि से रहित हैं जो लोग सर्वे सब के सब जो ज्ञानिष्ठ लोग हैं ये तो परम सिद्धिम का था यहां से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए मान मोक्ष प्राप्त कर गए परम सिद्धि मोक्ष है कि शरीर पात के बाद मोक्ष हो जाता है मोक्ष को प्राप्त कर गए जिन ज्ञान साधनों को प्राप्त करके उसी को मैं बताऊंगा ये कह रहे हैं यहां प्रतिज्ञा करके रखा है इसको परम ज्ञानम यति व्यवहित उत्तमम ज्ञान है ना ज्ञानानम ज्ञान उत्तम परम परम का वहां पर व्यवधान है कहा ज्ञान उत्तमम ज्ञान के साथ अन्वय है भूया के साथ नहीं है यहां अन्वय संबंध परम शब्द का ये कह भाष्य में परम ज्ञानमित संबंध परम का विशेष परम विशेष ज्ञान का विशेषण बनाना आगे ले जाकर के व्यवधान के साथ संबंध करना कहा भूया मैंने पुणा पहले भी मैंने कहा है भाई बोलता है ज्ञान के साधन बताता आया भोया माने पुनः फिर पूर्वेशु पूर्वेश सर्वेश अध्याय असंघम सारे द्वितीय अध्याय से लेकर के बोलता रहा मैं ज्ञान के साधन ही बताता रहा किस प्रकार एक क्षेत्र क्षेत्र का विवाह हो जाए तादात तादाद छूट जाए यही बताता रहा कहा सर्वेश पूर्वेश अध्याय बार बार कहा है पूर्व अध्यायी सकृत मार असंकृत अनेक बार पूर्व अध्याय में बोलता आया इस ज्ञान के साधन को फिर भी उत्तम और भी प्रभक्ष कहूंगा तत्व पर, परम परम वस्तु विषय तो पर, परमात्मा को विषय करता है क्या ज्ञान के साधन जो भी हैं इसके लिए मैं फिर भी कहूंगा उसको पहले अध्याय में मैं बोलता आया पूरे संपूर्ण अध्याय में फिर भी बोलता हूँ किम तत् वो क्या है फिर वो किम प्रश्न हुआ ज्ञान ज्ञान माना जाए सर्वेशा ज्ञान उत्तम उत्तम फलत्वाद सारे ज्ञानों को मैंने ज्ञान के साथ उत्तम फल वाला होने से इसको ज्ञान करके बोल दिया ज्ञान नमानित्व आदि नाम ज्ञानानुमाद अमानित्वादी नहीं है यह पूर्व अध्यापी कहा हुआ नहीं है चिंतर ही यज्ञादि विज्ञा वस्तु विषय कहते हैं यज्ञादि जितने जानने योग्य वस्तु होते हैं उनको विषय करने वाले ज्ञानों में मैं ज्ञान बताऊंगा यज्ञ का ज्ञान भी जानकारी देने से श्रेय प्राप्ति के कारण है वो भी। होगी अभ्युदय के प्राप्ति के कारण स्वर्ग आदि प्राप्ति के कारण होते हैं बनते हैं ऐसा नहीं बताऊंगा उत्तम ज्ञान मोक्ष देने वाला ज्ञान बताऊंगा ये अर्थ है कहानी न मोक्षा जो यज्ञादि साधन यज्ञादि के साधन ज्ञान होंगे वो ज्ञान मोक्ष के लिए नहीं होते स्वर्ग आदि के लिए होते हैं ज्ञान आने वो जो ज्ञान है अन्य ज्ञान न मोक्षाय है इधम तो ये जो ज्ञान बताऊंगा मैं मोक्षा है तो मोक्ष के लिए होगा परमोत्तमाभ्यांश दो विषय दो विषय ज्ञान के विषय दो परम और उत्तम दो विशेषण लगा दिया परम उत्तम ज्ञानम तो इसके प्रशंसा करते हैं इस ज्ञान की श्रोत्र बुद्धि रुचि उपादान्थम कहते हैं श्रोता के बुद्धि में रुचि उत्पन्न हो जाए इसके लिए प्रशंसा करना उस ज्ञान की जिस ज्ञान को बताना है कहा ज्ञानी को विषय करने वाला ज्ञान से देने वाला ज्ञान बताऊंगा कहा यह ज्ञान ज्ञापताओं ने प्राप्त जिस ज्ञान को प्राप्त करके तो सर्वे सारे के सारे सन्यासी बोलते हैं सन्यासी लोग जो कर्म त्यागी हैं सन्यासी लोग मननशीला कही गुणि माने मनानात गुनी है मनेर अच्छा सूत्र से मुनि उच्च सूत्र है मनेर अच्छा है उसे होता है मुनि सब मुनादि सूत्र है मननशिला मनन करने में जिसका स्वभाव चिंतन का बात आत्मा अनात्मा चिंतन करते दे रहा यानी को मुनि कहा जाता है सर्वे सब के सब जो मुनि है पराम सिद्धि मोक्षाक्षम पराम सिद्धि मित्रता कहा हुआ है तो पराम सिद्धि मोक्ष नाम जो सिद्धि ये तो मैंने अस्मात देह बंधना धर्धम जो देह रूपी बंधन था ना इसके आगे ये देहपात के बाद मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ऊर्धम कथा मैंने प्राप्त प्राप्त हो चुके हैं उसी को मैं बताऊंगा कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया ठीक है मैं कहते हैं पूर्वोक्त है ना अर्थ है ना अश्य अध्याय समुचते चकार चकार तो भाषा में दिया हुआ है पूर्व पूर्व पूर्वक पूर्वोक्त विषय के साथ इसका संबंध करने के लिए कर या अध्याय का संबंध करता है इसलिए परम इत भाविकालार्थम व्यावर्त तो हेतु संगत परम का भाविकाल भी होता है आगे तो इस, इसको व्यावृत्ति के लिए संगति बताते परम परम का कहा ले जाता ज्ञान ज्ञान के साथ ये कहा है भूय शब्द आया हुआ है अव्यय है भूय पुनः पुनः यह अर्थ होता है भूय शब्द से अधिकार भूय का अर्थ अधिक भी होता है भूय श्रोत बहुत देता है। ऐसा अर्थ प्रयोग होता है अधिक अर्थ में अधिक अर्थ नहीं है व्यावृत्ति करते हैं यह पुनः अर्थ में है अधिकार अधिकार अर्थ नहीं है अधिकार नहीं है भूय शब्द इसके व्यावृत्त है व्यावृत्ति करते हैं यह नास्तु अधिकार अर्थ नहीं है या एक पुनः शब्द का अर्थ कहा भूय का अर्थ पुनः किया हुआ है पुनः शब्दार्थ में फिर बोला भगवान भूया मैंने फिर फिर कहूंगा कहा पहले भी कहा मैंने फिर कहूंगा बोला तो पुनः शब्द का ही अर्थ का व्याख्या करते हैं पूर्वेशु इत्यादि शब्द कहा पूर्वेशु सर्वेशु अध्याय असकृत उत्तम भी प्रभुशा में कहा संपूर्ण अध्याय द्वितीय अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय बोलता ही रहा कहने पर भी फिर भी कहूंगा का। ये कहना है पुनरुक्ति तर ही प्रश्नों को पहले, पहले अध्याय में जो बोल दिया फिर यहां भी वही कहा पुनरुक्ति है पृष्ठ पेषण आए तो ये शंका होगी पुनर्वक्ति स्तर ही इतिहास की शंका आ गई तो उत्तर देते हैं सूक्ष्मत्व न वस्तु तो सूक्ष्म है इसलिए बार बार किसी तरह ज्ञान हो जाए इसलिए है सूक्ष्मत्व दुर्बोधत्वाद सूक्ष्म जानना मुश्किल है दुखी न बोध दुर्बोध रहो दुर्बोध बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है वस्तु अति सूक्ष्म है इसलिए पुनर्वचनम अर्थवत् दोबारा कहना पहले अध्याय में कहने के बाद फिर यहां कहना अर्थशाली है वस्तु सूक्ष्म है ये कहना है तच इत्यादि शब्दों से कहा था तच्च परम वस्तु विषय ये बार बार क्यों कहना है यहां परम वस्तु विषय कर रहा है सूक्ष्म वस्तु का विषय कर रहा है आत्मा को विषय करने वाला बताऊंगा ये कहना है विशेषम प्रश्न द्वारा दरित किम तथ वो क्या तो तो तो तो तो तो है सूक्ष्मस्तु क्या है क्या है वो ज्ञान किम कहा प्रवक्षा कहा क्या है वो ज्ञान है कहते हैं किम तद प्रश्न हुआ प्रश्न है किम तत्ते ज्ञानम सर्वेशा ज्ञान उत्तमम मैंने उत्तम फलत्वाद बोल दिया सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान यज्ञ आदि जो ज्ञान होते हैं लौकिक ज्ञान जितने भी ज्ञान माने जाते हैं वैषयिक ज्ञान उस ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है देने वाला यही है ये कहना है निर्धारणार्थ षि में आधार है मानी ज्ञाना जो ष्टि है ना वो निर्धारण में है संपूर्ण ज्ञान में एक निर्धारण करना यही कहना है निर्धारण निर्धारणार्थ षि इसको लेकर के कहा तस् प्रकर्ष उसी प्रवक्ष्यामी शब्द लगाने के प्रकर्ष कहा सर्वेशा इत्यादि कहा था उत्तम उत्तम फलस्वार कहा परम उत्तम ये पुनरुक्ति परम और उत्तमम दोनों एक ही बात है पुनरवृत्ति इति आशंक है विषय फल है वेदांत भाई को करें विषय और फल एक विषय रूप में है और फल रूप में है उत्तमम इत्यादि सबसे कहा उत्तम फलत्वाद उत्तमम और ज्ञान का अर्थ हो परम का अर्थ है उस उसम वस्तु यही लेना है ज्ञान जेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्ठित संपूर्ण वही है ज्ञान वही है वही है सब के हृदय में बैठा हुआ है कहा था त्रय अध्याय में ज्ञान जेय ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्ठितया था इत्याद ज्ञान शब्द नमात्वादीन उत्तम वहां ज्ञान शब्द अमात्व लिया हुआ अमात्वादी बीस धर्म लिया गया था तेजान साध्य उत्तम वहाँ ज्ञान ज्ञा इन साधन से अध्यात्म ज्ञान होता है करके कहा था सा, ज्ञान साध्यत्व ज्ञान साध्य उन साधनों से नश्य वक्तव्य था वो तो उन साधनों को जरा ज्ञान हो ही जाएगा तो अन्य वक्तव्य है ना ज्ञान के बारे में क्या यहाँ प्रमुख स्वामी करके क्या बोलना चाहते थे चतुर्दश अध्याय चतुर्दश अध बोल दिया है तो ज्ञान सब अमान्यदि को लिया हुआ है उसके द्वारा वो ज्ञातव्य हो जाएगा तो फिर चतुर्थ अध्यक्ष ज्ञान को कहने क्या मतलब है शंका आगे तो कहा ज्ञा न मानित्वादीना ज्ञा शब्द करता अमान धर्म को नहीं लेना किम तरी यज्ञादि ज्ञय वस्तु विषय करते जो यज्ञादि ज्ञय जो वस्तु है उसको जानने की वाली जो ज्ञान होते उससे पृथक करने के लिए उत्तम ज्ञान कहा देगा ठीक कहना है नमानित्वादीना ना ग्रहण करें अमानित्व का ग्रहण नहीं करना शब्दादर्धम पूर्ववत् शेषो दृष्टवे करें इस शब्द है ना वस्तु विषय पहले जैसे ही शेष लगाना न मानित आदि लगाना कहा यथोक्त तो तो तो ज्ञानापेक्षा कुत तज्ञान से प्रकर्ष तथा यज्ञादि ज्ञान की अपेक्षा यथोक् तो ज्ञान यज्ञादि ज्ञान को कहा जाए उसकी अपेक्षा से उस ज्ञान में जब सूक्ष्म वस्तु विषय करने वाला ज्ञान होगा उस विशेष तो प्रवक्ष्यामी का प्रकर्ष था कैसे वहां आ गई तो तानी न मोक्षा यज्ञादि साधन को बताने वाले ज्ञान मोक्ष के लिए नहीं होते हैं स्वर्ग आदि देने के लिए होते हैं इदम तो मोक्षाय और ये ज्ञान होगा मोक्ष के लिए है ये कहना है तुति फल महा इस प्रकार तुति के परम भूय प्रवक्षामि हामी ज्ञानान ज्ञान हो तम प्रशंसा की ज्ञान के उसके फल बता दें श्रोत बुद्धि उपादना श्रोताओं के बुद्धि में रुचि पैदा हो जाए ओह तब तो हमें वो ज्ञान जानना चाहिए के पास जाने मोक्ष होता है तो संसार से छुटकारा हो जाएगा एक ज्ञानम ज्ञातवा ज्ञानस्य से ज्ञत्वपवाद यश ज्ञातवा बोल दिया ज्ञान को गेय बना दिया ज्ञा बना दिया जिस ज्ञान को जान करके ज्ञानम ज्ञातवा तो ज्ञानम ज्ञातवा तो ज्ञान से ज्ञोपवाद ज्ञान ज्ञेय कोटि में चला गया ज्ञान कौन सा गया अनवस्था फिर तो उस ज्ञान को जानने के लिए फिर दूसरा ज्ञान चाहिए फिर उसके लिए दूसरा ज्ञान अवस्था दोष शे हैं प्राप्ति अर्थ करना ज्ञान तो तो प्राप्ति क्या करना जिस ज्ञान को प्राप्त करके पराम से होगा इस अर्थ तो करना कहा मुनि शब्द से चतुर्थार्थ विषय मुनि शब्द दिया है मुनै सर्वे आया है चतुर्थाश्रमी को विषय कर रहा है मुनि शब्द चतुराश्रम विषय पे तन्मात्र ज्ञान होगा उनमें ज्ञान होगा जो कर्मादि को तिलंजलि देकर बैठे हैं जो कुत स्थान मुक्ति मुनि शब्द से चतुर्षय तुत ज्ञान मात्र से तो मुक्ति होगी नहीं फिर तदवेगा अवेगा ज्ञान मात्र से होना नहीं क्यों चतुराश्रम में उन्होंने मुनि शब्द डाल दिया है यज्ञात मुन असर पर तो जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुनि लोगों ने चतुर्दाश्रम में विषय करता अन्य मान एक फिर केवल ज्ञान से तो मुक्ति नहीं होगी चतुराश्रम भी होना पड़े ये शंक आ जाएगी मुनि शब्द चतुर्थाश्रम विषयत्व मुनि शब्द का अर्थ चतुर्थाश्रम विषय करने पर तन्मात्र तन्मात्रादेव ज्ञानात मान संस मात्र ज्ञान से हो जाएगा मैंने चतुर्थाश्रम मात्र ज्ञान से मुक्ति होगा कुत स्था मुक्ति फिर अन्य की मुक्ति कैसे होगी मान चतुर्थाश्रम मात्र से मुक्ति हो जाएगी फिर ज्ञान से मुक्ति कैसे शंका आगे तो कहा मननशीला कहा मुनि का क्या क्या है मनन आत्मा विचार करने वाले कोई भी हो उनकी मुक्ति कहना है सिद्धेर ज्ञानत्व पराम विशेषणा व्यावर्तित मुक्तित्व महा कहते हैं पराम सिद्धि सिद्धेर ज्ञानत्वं सिद्धि में जो ज्ञान कहा यह ज्ञान सिद्धि का से ज्ञान है वो पराम विशेषणा पराम का विशेषण है पराम सिद्धि विवर्तित मुक्ति महा व्यावर्तमुक्तित्व मुक्ति का मोक्ष आख्याम कहते हैं पराम सिद्धि मोक्ष है ज्ञान नहीं है मोक्ष को प्राप्त करते जिस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर, कर दिया जाते पराम सिद्धि मोक्ष देहा बंधन से, से अध्यक्षत्व महा देहा नामक जो बंधन है ना इसका प्रत्यक्ष बताते हैं अस्मात इत्यादि का माने अस्मत शब्द का हाँ, विषय बना दिया अस्मात देहात ये देहा प्रत्यक्ष वैसा है अस्मात देहात बंधन देहबंधनात्म गता देहबंधन से ऊपर हो जाते हैं देहबंधन प्राप्त नहीं होगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके अर्था है प्राप्त आ जाता है समय हो गया है ऐसे रखते हैं आज थोड़ी बार ओम पूर्णमल पूर्व पूरा पूर्व पूर्णश्य पूर्वम पूर्व्य